श्री गुरुदेव जी और गुरु महाराज काल सिंह लोका मई नाम जत जीव विशोका वेद पुराण संतमते हुए सकल सुकृत फल राम समे न प्रथम युगम कदिदुजे व्यापर परि तो बलि केवल मल मलमूलिना पापतो निधि जन मन मीना नाम काम तरुकाल करालाकल जगजला राम नाम कले अभिमत दाता पर लोक लोक तुम माता नहीं कल करम न भगति दिवीकू राम नाम अवलंब निकू का काल निम कलिकपट निधानु नाम सुमति समर्थ हनुमानु राम नाम, नाम नरके सरी कनक कसित कलिकाल देखे देखे देखे देखे देखे जापक जन प्रहलाद दजनी पाले दल सुरुषाल की <स्था> नाम की नाम की महिमा के प्रकार से तो बताई और अर्थ समापन की ओर बढ़ रहे कल देख रहे थे नाम जप देवको के शंकर जी भी कर रहे हैं फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कमकाल ये भी भगवान का नाम जपते हैं व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ये भी भगवान का नाम जपते हैं नारद जी भी भगवान का नाम जपते हैं प्रहलाद हो गए ध्रू हो गए और भी बहुत से भक्त हो गए वो सब नाम जप करके ही इस भक्ति की कुछ अवस्था को प्राप्त हुए हैं तुलसी राश जी ने भी अपना भी नाम गिना दिया साथ में कहते हैं कि हम स्वयं अपने अनुभव से बता सकते हैं कि जो हमको हमारे जीवन में जो इतना परिवर्तन आया वो नाम जब से आया धान का पौधा जैसे इतना अंतर हो जाए वैसे अंतर हो गया बहुत निकष्ट जीवन किसी मूल्य का नहीं किसी काम का नहीं कहीं आदर नहीं कहीं मान्यता नहीं कहीं कोई उपयोग नहीं ऐसे प्रकार से सब प्रकार से धन से बुद्धि से बल से परिवार से सब प्रकार से हीन, ऐसा व्यक्ति भी जो वो भगवान का नाम देते हुए सिद्ध हो हु गया परमात्म पद को प्राप्त हो गया तुलसीदास जी का भी जीवन का परिवर्तन उसी प्रकार का जैसे बाल्मीकि जी का हो गया रत्ना कर डाकू कहा डाकू कहा दलित दीन अवस्था और कहां सब ऋषियों की कृपा से वो फिर महादाप्त करिए दोनों की तो तो ये भी कहते हैं कि भी बाल्मीक के ही अवतार थे जो कार्य वाल्मीकि ने जब जीवन में किया वही कार्य तुलसीदास ने किया जैसे बाल्मीकि के जीवन में बहुत उनके जीवन में परिवर्तन आया बिल्कुल नीचे की सीढ़ी सोचते उठते सबसे ऊपर की सीढ़ी जब समझ गए इसी प्रकार से तुलसीदास ने भगवान की कथा का वर्णन किया तैसे दासी दासी ने भी कथा का वर्णन किया दूसरे युग में हुए थे उस समय त्रेता युग में हुए जब भगवान राम थे तब भये और ये तो तुलसीदास जी कलयुग में हुए युग तो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान का नाम हमने जपा तो मानो ट्रेसा युग था युग की बात थी, थी उस समय और उसका लाभ भी हुआ उस समय परिवर्तन भी जीवन में आया लेकिन कलयुग में देखते हैं तो कलयुग में तो इस नाम के जपने के अतिरिक्त तो और कोई साधन नहीं और तुलसी राशि कहते हैं कि तो मिस कलयुग में भी ऐसी सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए जैसे वाल्मीकि को प्राप्त हो नाम जप के विकल्प है बहुत लोग बहुत बार समय के लिए शिकायत करते रहते हैं अरे कलयुग में कहाँ क्या हो सकता है कलयुग में कौन भगती इस समय तो आजकल तो भ्रष्टाचार पापाचरण इसी से जीवन चलेगा इसी से पेट भरेगा और कोई साधनी नहीं है ऐसे करके लोग बात समझते रहते हैं लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग में भी भगवान का नाम ले करके व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है और भगवान का नाम जपने वाले के ऊपर कलियुग का प्रभाव भी नहीं पड़ता उससे बचा भी रहता है अब तो ये तुलसीदास जी फिर अपने उदाहरण देने के बाद में अब एक मैंने समापन की दृष्टि से एक कंक्लूजन के रूप में अब कहते हैं तो देखो इस बात को ध्यान रखें कि ये है विभिन्न काल हैं विभिन्न कालों में तरह तरह की साधनाएं हैं लेकिन कलयुग में तो एकमात्र तो साधना नाम ही है नाम जबते रहने में कहीं कोई बहुत युक्तियों की तैयारियों की बहुत सी शर्तों की आवश्यकता नहीं है बिना किसी शर्त के नाम जपते रहो अगर कोई व्यक्ति पाप में भी लिप्त है तो ऐसा नहीं कि जब तक ये पाप न छोड़े तब तो तक भगवान का नाम न जपे काफ़ी व्यक्ति भी भगवान का नाम जप सकता है और नाम जब से उसके पाप छूट भी जाएंगे आगे चल तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जब तक ये न समझे कि हम कोई कोई विशेष स्तर करना पहुंचे हैं तब तक, तक नाम जप नहीं कर सकते ऐसा इसमें नहीं है इसलिए कहते हैं चहय युग तीन काल तीन लोगों का चार युग हैं तीन काल हैं तीन लोग हैं तो देश व काल दोनों को बता दिया काल की दृष्टि से सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलियुग है, द्रेता है चार युग है और तीन काल हैं तीन काल भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल और फिर तीन लोग हैं स्वर्गलोक है मृतलोक है पातालोक है अपने पाताल मृतलोक जिस लोग में हम लोग हैं इसे ऊपर के लोग हैं इसे नीचे के लोग हैं ये मध्य का लोक है इस प्रकार से तीन लोक भी हैं लोक से तात्पर्य देश का हो गया मैंने समग्र सर्वत्र अगर ये कहें तो ये कह दें कि तीनों लोगों में मैंने सर्वत्र और तीन काल का नाम ले दिया चारों युगों का नाम ले दिया कि मैंने हर काल में हर देश में हर काल में हर कहते हैं भाई नाम जप जीव विषो का नाम भगवान का नाम जप करके जीवों का उद्धार हो गया है वो दुखों से छुटकारा पा गए अभी एक नाम जैसे बताया कि प्रेता में वाल्मीकि जी हो गए नाम जप करके इस प्रकार की स्थिति हो गई ऐसे ये मालूम होता है कि अन्य युगों में भी भगवान का नाम जपा जा सकता है और हैं लोग भाग और उससे भी उनको सिद्धि प्राप्त हुई नामजत ऐसी साधना है कि चारों युगों में कारगर है देखो नियम इस प्रकार का है कि चूंकि नामजद की साधना बड़ी सरल है इसमें कोई कठिनाई नहीं है किसी अधिकारी के की आवश्यकता नहीं कि ऐसा अधिकारी व्यक्ति होगी वही ये साधना करे अधिकारी भेद भी नहीं है इसलिए ये साधना हर काल में हो सकती है जब कलयुग में हो सकती है तो द्वापर में क्यों नहीं हो सकती द्वापर में तो और अच्छा युग है नाम जब्त हो ही सकता है त्रेता में क्यों नहीं हो सकता वो तो और भी श्रेष्ठ युग है उसमें भी नाम जब्त कर लेना आसान है और तो सत्युग की तो बात ही क्या है है सर्वत्र जो हो, धर्माचरण हो रहा है सब लोग ज्ञानी है सब लोग स्वस्थ हैं प्रसन्न है सब एक दूसरे से सहयोग रखने वाले हैं कई झगड़ा साथ नहीं है ऐसे समय में तो भगवान का नाम जब करना कोई मुश्किल है बल्कि ये कहते हैं जब कलियुग में नाम जब हो सकता है तो द्वापर में त्रेता त्रेतामित तो और उच्च कूट की साधनाएं भी हो सकती हैं क्योंकि वो समय अनुकूल वातावरण है और सहयोगी लोग भी, भी हैं ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे जो उस प्रकार के उच्च कूट की साधना बताने वाले होंगे मार्गदर्शन करने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे और जो करने वाले होंगे उनको अनुकूल वातावरण भी मिल जाएगा प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे और वो लोग अपनी अपनी साधना कर सकते हैं कहते वेद पुराण संत मत सकल फल राम सदेहू कहते समस्त वेद पुराणों का यही मत है तो देखो जितने कुमे व्यक्ति ने किए हूँ सबका फल भक्ति है ना? राम सलेहु सबका फल भगवान राम ने राम के माने क्या है नाम की महिमा चल रही इसलिए राम नाम में स्नेह होना सप्तुमेय का फल है प्रसंग को छोड़ करके दूसरा हाथ लगावे कि दशरथ रंदन राम जो है उनके चरणों में प्रेम होना सप्तुमे का फल है वो तो है ही है उसमें कोई नकारता नहीं है लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा है नाम का इसलिए नाम में भी किसी का प्रेम आ जाए और नाम जपने लगे उसमें नाम में प्रीति हो तीर्थे का फल है नहीं तो नाम में भी बहुत कठिन साधना की तो बात क्या नाम जपना भी लोगों को यह मुश्किल दिखाई देता उसमें भी प्रीति नहीं होती जब अनेक जन्मों के जपने तुम्हें उदय हूं तब व्यक्ति के हृदय में नाम जब की प्रीति आ वो साधना करने में लगे इसलिए कहते हैं पूरी के, तो के फल से होती है अब इतना कहने के बाद और विस्तार नहीं करते नहीं तो निषेधात्मक रूप में कह सकते हैं कि जिनके पाप बहुत घेरे हैं पाप कर्मों में प्रवृत्त हैं उनको तो कहा राम नाम में प्रीति हो सकती है तो कहना भी चाहे राम नाम तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी यदि कहें राम नाम तो अपने पाप कर्मों से और पाप के जाल से छूट सकते हैं वो बात अपने स्थान है लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी मन बुद्धि ऐसे होंगे कि राम नाम में प्रीति नहीं होगी तो दूसरी समस्या है कहते हैं कि देखो एक तो ये है भगवान नाम का जपना एक बात है और उस जपने के लिए व्यक्ति के अंदर से कुछ प्रेरणा आवे कुछ उत्साह आवे कुछ नाम में प्रियता लगे कुछ सार्थकता लगे ये बात दूसरी है जब तक ये सब नहीं होगा तो जपेगा क्या शुक्रे अरे और चाहे जितना आसान काम बता दिया कि देखो राम नाम जब करना अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे सरल साधना है ये भी बता दिया और उसका फल भी बहुत बड़ा बता दिया कि इसका सरल साधना है कि मैंने छोटा फल भी नहीं है मैंने ये सद के सब लोग हैं वो भय विषो का जीव जब जीव विशो का सब जीव जो है अपने शोक से दूर हो जाते हैं मैने आनंद में जीवन का हो जाता है इतना सुंदर फल भी बता दिया लेकिन लोग बात कहेंगे की इतना आसान काम से कैसे शोक दुख हो जाएंगे इसके माने ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बातें कह रहे हैं वास्तव में नाम की महिमा ऐसी होगी नहीं जितना कि कह रहे हैं तो विश्वास नहीं बैठता बंद के मन में अब विश्वास में बैठने का कारण क्या उसी है? तुलसीदास जी कहते हैं कि का उदय हुए हैं इसलिए विश्वास नहीं बैठता यदि तुम्हें हो तो उसके बल से चित्त शुद्ध कुछ हो निर्मल हो तुम्हें भी चित्त को शुद्ध करने वाले हैं तो नाम जब करने के लिए भी और उसमें प्रीति होने के लिए भी कुछ तो चित्त की शुद्धता होनी चाहिए अगर बिल्कुल नहीं हुई तो फिर कैसे हो? लेकिन एक बात भी ओवरऑल सबका अध्ययन करो विचार करो तो ये पता लगता है कि अगर व्यक्ति ने पूर्वजन जन्म करना किया हो तो मनुष्य शरीर ही कैसे मिल गया मनुष्य शरीर स्वयं बड़ा दुर्लभ है ये प्राप्त हो गया स्वयं कुंभ्य के मकान से मिल गया और जब मनुष्य शरीर मिल गया कुंभ्य के कारण तो मन कुण्य तो नहीं है अब उसके बाद में व्यक्ति पाप के कर में लगा हुआ तो भविष्य उसका गले ही कुछ भी हो लेकिन वर्तमान काल में मनुष्य शरीर धारण किए हुए जीवन जी रहा है तो कुछ न कुछ तुम्हें तो है ही है इसके माने हर मनुष्य राम नाम का जप तो कर ही सकता है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि उसके लिए कोई बाधा हो ये कहे कि हमारे साथ ऐसा है कि हमारे हमने कोई तुम्हें नहीं किए हैं तो कैसे नाम जप करें इसलिए ये भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जो है तुम्हें कर्म तो है ही है और हम नाम जब कर भी सकते हैं और उस नाम जब करने से जो आध्यात्मिक साधना और विकास हो सकता है वो हमारा भी हो जाएगा ऐसे विश्वास रख के करना चाहिए चार युग की जो बात कही थी अब यहाँ थोड़ा विस्तार करते हैं कि चार युगों में कौन कौन सी साधनाएं है होती हैं उनका भी वर्णन यहाँ कर देते हैं कैसे तो ध्यान प्रथम युग मठविद दूजे प्रथम युग में ध्यान साधना प्रधान मख विद जूझे मखन यज्ञ दूसरे में जो वो त्रेता युग में यज्ञ वो दूसरे काल की साधना है और द्वापर पर पर तो प्रभु पूजे और द्वापर युग में नाम ही ले दिया तीसरा युग लगाया द्वापर युग आया तो उसमें उपासना कर दी भगवान की कर्मों की पूजा करना उपासना करना ये साधना विशेष साधना द्वापर और कली केवल मल मूल मलीना अब उसके बाद चौथा आ गया कलयुग कलयुग तो जो है बहुत ही मलिन युग <स्थाँगा> है कली केवल मूल कली ही केवल एक ऐसा है मलमूल मलीना मल का मूल है माने इसमें सारे दोष इसमें कलियुग के समय में इस कल में है तो वो सारे दोष लोगों को घेर लेते हैं मन बुद्धि में विकारपन हो जाते हैं पाप प्रवृत्ति हो जाती है पापों का चिंतन करने लगता है पापों में प्रवृत्ति हो जाता है भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं शांति उत्पन्न हो जाती है कामनाओं से ग्रसित हो जाता है ये सब कलियोग में जो जीव के साथ में समस्याएं आ जाती हैं। तो पाप कयोग ने भी जनमन मीना इस समय तो पाप रूपी समुद्र में ये जीव जो है ऐसे पड़े रहते हैं जैसे की समुद्र में मछली हो। जैसे मछली पानी नहीं छोड़ना चाहती ऐसे कलियोग में जीव पाप नहीं छोड़ना चाहते उनको ये लगता है कि यदि पाप कर हम छोड़ देंगे तो जीवन ही कैसे चलेगा ऐसा बोलते हैं ये लोग भागे और वैसे ही तोलसीदास भी कहते हैं अगर मछली पानी छोड़ दे तो पछली कहती है अगर पानी छोड़ करके हम तट ऊपर आ जाए तो जीवित ही कैसे रहेंगे ऐसे ही लोग समझते हैं कि हमारा जीवन कलयुग में तो पाप में ही जीवन चलेगा भ्रष्टाचार करो दुराचार करो किसी चोरी कर लो ठग लो धोखा दो किसी प्रकार से इस प्रकार से लोगों के साथ में व्यवहार करो तो तभी जीवन चलेगा नहीं तो जीवन चलेगा ही नहीं उनको मर जाएंगे जीवन का कोई सुख ही नहीं होगा इस प्रकार के समझते हैं तो कि जैसे कि मछली पानी छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहती इसी तरह से लोगों का मन भी पाप छोड़ करके उसे बाहर निकलना नहीं चाहता ये कली की दिशा हो गए तो कहते हैं कि ऐसे कलियुग में बस कहते हैं कि नाम काम तरुकाल कराला ऐसे कलियुग के समय में भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि जो इससे व्यक्ति को उद्धार कर सकता है कलयुग के प्रभाव से छुटकारा कर सकता है एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि साधना की दृष्टि से सत्यु बड़ा आसान युग है ऐसा जरूर कुछ कठिन हो गया द्वापर और कठिन हो गया कलयुग तो महाकठिन है इस युग में अगर कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो बहुत कठिन है लेकिन व्यवस्था शास्त्रों में ऐसी बता दी भगवान ने ऐसी बता दी कि कलयुग में साधन बड़ा आसान बता दिया जितना ही अध्यात्म साधना कलयुग में करना कठिन है उतने ही उसके लिए उपाय आसान बता दिया कि आसान उपाय से हो जाएगा इसलिए कहा केवल नाम जपने मात्र से कलयुग में वही साधना वही फल प्राप्त होगा जो फल द्वापर में व्यक्ति को उपासना से होता है जो त्रेता में यज्ञ आदि से होता है जो सतय में जो ध्यान आदि से होता वही फल कलयुग में नाम जप से हो जाएगा ये बता हैं तो कहा कठिन कठिन साधनाएं और उनके फिर अधिकारी भेद और कहा कलियुग में नाम जप जहाँ अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं चाहे जैसा अधिकारी हो अन हो कोई भी भगवान का नाम हर कोई जप सकता है उसमें कहीं किसी की कोई बाधा नहीं सतयुग में ध्यान साधना जो है तो साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ तो साधना ध्यान साधना है और एक प्रकार से अंतिम साधना है ध्यान के बाद व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लिया परमात्मा भाव में स्थित है इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधना ध्यान ही है त्रेता जब युग आया तब उसके साथ में थोड़ी मलिनता आने लगी यदि युग बदला सतयुग के बाद त्रेता है त्रेता के मरे सतयुग में जितना शुद्धता थी काल की शुद्धता उतनी प्रेता मिलेगी रहेगी कुछ न कुछ मलिनता आ गई तो कुछ मलिनता आ गई तो उस समय जो साधना हुई वो भी थोड़े नीचे की सीढ़ी की साधना बताई ये साधना क्या है कि व्यक्ति ज्ञान प्रधान कर्मों को करे मैंने अपने ज्ञान भाव में स्थित रहते हुए ये समझते हुए कि हम शरीर नहीं है हम जीव नहीं है हम आत्मा है परमात्मा ही हमारा रूप है इस भाव को रख करके लोक कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त रहे तो ये यज्ञ हुआ यज्ञ के तात्पर्य केवल इतने ही नहीं है कि त्रेतायुग में लोग अग्नि जला जला करके आहुतियां खूब देते रहे बहुत यज्ञ होती थी गीता में भगवान ने साफ कर दिया कि यज्ञ के माने है जब समस्त लोक कल्याण के लिए बहुत लोग मिलजुल करके सहयोग के साथ में पूरी कर्म करें जिसमें की कर्म करने वाले व्यक्तियों को कर्ता भाव और अपना स्वार्थ न हो तो इस प्रकार के समस्त कर्म यज्ञ बन जाते हैं सभी कर्म यज्ञ एक विशेष भावना से करने से वही कर्म व्यक्ति कर्ता भाव रख करके भोक्ता भाव रख करके करता है तो वो बंधनकारी कर्म बन जाता है और बंधनकारी कर्म भी व्यक्ति यदि निगेटिव भावना से करता है निगेटिविटी माइंड में रहती है उसकी मैं दूसरों को हान पहुंचा करके अपना लाभ ढाले तो ऐसी प्रवृत्ति जब रहती है तो वो पाप कर्म हो जाता है कर्म पाप कर्म हो गया जब पॉजिटिव भावना से कर्म करता है कि दूसरे को क्लेश न होने पावे हमें जो कुछ लाभ हो जाना है वो हमको हो जाए तो इस प्रकार से वो पुण्य कर्म हो गया श्रेष्ठ हो गया लेकिन वही कर्म फिर जब वो कर्ता भाव भोक्ता भाव सब छोड़ करके समस्त लोग कल्याण के लिए कर्म किया जाता है और जो कर्म का फल प्राप्त होता है तो समस्त लोग को भी प्राप्त होता है और कर्म करने वाले को भी प्राप्त होता है ऐसा कर्म यज्ञ कर्म है और यज्ञ कर्म ही व्यक्ति इस प्रकार से त्रेता युग में लोगों के कर्म भी करते थे यज्ञ कर्म करते थे यज्ञ भाव के कर्म उनके सबके रहते माने त्रेता युग में व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग प्रेम भाव रखना और समस्त लोक कल्याण की भावना रखना स्वार्थ में न पढ़ना ये सब उनके सामान्य प्रवृत्ति थी त्रेता युग में लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर युग में क्या हुआ कि व्यक्ति के साथ में अब कुछ प्रकार से जैसे कि जितना की सत्यगुण की अधिकता सत्युग में थी और थोड़ी घट करके त्रेता में भी रह गई द्वापर में सत्य गुण और घट गया और रजोगुण बढ़ गया और पन्नों भी आने लगा परिणाम यह हुआ कि अब व्यक्ति से लोक कल्याण का कार्य भी नहीं होता कोई व्यक्ति चाहे कि हम लोग हम जो कुछ कर्म करें लोक कल्याण के लिए करें सारे समाज का उससे लाभ हो इस प्रकार का काम करने की हिम्मत नहीं रहेगी लोगों में स्वास्थ्य आने लगा अपने लिए कर। अब साधना लोक कल्याणकारी साधना करना लोगों को जब मुश्किल हो गया तब साफ करो ने भाई चलो न करो अब अपने आप ही अपने हृदय में भगवान की उपासना करो भगवान का जो है वो पूजा करो उपासना करो इसमें करने में उनको लगाया कलयुग जब आया तब इसमें मलिनता तो घोर मलिनता हो गई न सत्य रहा न रज रहा तब उन प्रधान कलियुग हो गया इस समय में व्यक्ति साधना कुछ करनी नहीं चाहता उसे कोई भी आध्यात्मिक साधना उपयोगी नहीं दिखाई देती ना उसका कोई फल दिखाई देता है ऐसा मानव होता कि मानो समय बर्बाद करना है ये समझना था आता कहता आध्यात्मिक साधना में क्या रखा है टाइम बर्बाद करना समय का कुछ सदुपयोग करो कुछ काम ऐसा करो विचार कैसे पैसे आऊ तो, तो कुछ काम भी है बाकी बेकार समय क्या नष्ट ऐसे कलियुग के समय में अध्यात्मिक किसी की नहीं ऐसी बुद्धि हो गई की अधिकता हो गई तमोगण की अधिकता हो गई तब उसमें सबसे सरल साधना भगवान का नाम भेज दिया इसलिए कह दिया कलयुग केवल नाम आधार। सुमेर सुमेर नर उतर पारा आगे इतना कांड में भी खुद बातें आती हैं सर दूसरे प्रकार से फिर तुलसी राशि कहते हैं तो कहते हैं कलियुग में केवल नाम ही भगवान का आधार है उसी नाम को जप करें और पार उतरे कलि केवल मन मूल मलिना जनमन मीना इसे इस क्रम से एक ये भी सूत्र निकल सकता है विचार करें तो साधना का क्रम भी यही है व्यक्ति पहले नाम जप करें फिर भगवान का पूजन करना अगर नाम जप करते हुए चित्त शुद्ध हो तो आगे वो नाम जब व्यक्ति तो उपासना में आगे बढ़ा देगा तो पास को चाहिए कि तो समस्त लोग कल्याणकारी कार्य करते हुए यज्ञ भाव से कर्म करना सीखे तब उसका और भी विकास हो गया और उसके बाद में सब ध्यान साधना करें अंतिम ध्यान साधना ये क्रम है साधना का क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा कलयुग में भी कोई नाम जबता हुआ आज उसका आध्यात्मिक विकास होता है अच्छे होती जाती है मनुष्य की मलिनता दूर होती जाती है कमोग दूर होता जाता है रजयोग में दूर होता जाता है अगर उनकी अधिकता अगर होती जाती है तो उसे फिर क्या करना चाहिए जैसे ऐसे आंतरिक परिवर्तन हो वैसे वैसे, वैसे कुछ कुट की साधना अभी साधना उसे करते जाना चाहिए तो उसका यहाँ उल्लेख नहीं करते हैं, ऐसा समझ लेते हैं तो ऐसा हर व्यक्ति को ले जब आगे आस्था सुगम हो जाएगा तो आगे की साधना करने ही लगेगा ऐसे एक बात यह है ध्यान रखने की बहुत आवश्यक है गुरुदेव ने बार बार इस बात को कहा कि आध्यात्मिक साधना उसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए जैसे कि विद्यार्थी कक्षाओं में एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं किसी छात्र को अगर एक दर्जा में भर्ती कर दो और एक ही दर्जे में 20 साल तक पढ़ता रहे तो कोई बहुत उत्तम छात्र नहीं कहलाएगा उसे दूसरी कक्षा में जाना चाहिए तीसरी कक्षा में जाना चाहिए साल साल में आगे बढ़ता जाए तो, तो योग्य छात्र है अगर एक ही कक्षा में बहुत दिन तक पढ़ता रहे तो कोई योग्यता नहीं इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करो एबीसीडी से प्रारंभ करो पहली कक्षा से प्रारंभ करो लेकिन वहां से प्रारंभ करते हुए भी उसी में अटके मत रहो जब अपने अंदर सतुण आवे पाप कर्मों से निवृत्ति हो पुण्य तो कार्य करने लगे निष्काम भाव आ जाए भगवान में प्रेम बढ़े आध्यात्मिक साधना करने के लिए और सामर्थ्य अपने अंदर से आ गए, तो फिर अगली साधना भी करनी चाहिए नाम जप करने वाले व्यक्ति भी कालांतर में उपासना करें यज्ञ भाव से कर्म करें और फिर उसके बाद जो हो भगवान का ध्यान भी करें और अपने चित्र को निरंतर परमात्मा में लगाए रखने का अंतिम साधना है उस तो साधना को करें तो अंतिम साधना है उस वो पूरी हो जाए तो शेष जीवन अपने चित्त को परमात्मा में स्थापित किए हुए निरंतर उसी का चिंतन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करें प्रारब्ध का भोग भोगे प्रारब्ध समाप्त हो, हो जाएगा उसके बाद उसकी साधना पूरी हो गई ये क्रम इस प्रकार है इसलिए साधना करना चाहिए प्रारंभ सुगम जो साधना है उससे जो आसानी से बन जाती वो और अगली साधना जब व्यक्ति को सुगम दिखाई देने लगे तभी करे कोई कठिन साधना यदि प्रारंभ में व्यक्ति शुरू कर देता है और उसकी कठिनाई के कारण से उसे चलती नहीं है तो मन विद्रोह कर देता है और फिर वो व्यक्ति कोई साधना नहीं करता इस समस्या से बचना चाहिए कठिन साधनाएं प्रारंभ में नहीं करनी चाहिए उतनी आसान साधनाएं प्रारंभ करे जिन साधनाओं को चित्र स्वीकार कर ले अपना मन स्वीकार कर ले मन विद्रोह न करे मन मान ले कि हाँ इतना तो हो सकता है और ये सुखदायी है इसमें कोई तकलीफ नहीं है ये साधना को प्रारंभ कर फिर उसी साधना से योग्यता बढ़ेगी जब योग्यता बढ़ेगी तब फिर कठिन साधनाएं भी जा सकती हैं, और उसे भी मन स्वीकार कर लेगा आगे बढ़ता चला जाएगा ये नियम इस प्रकार से हुआ। तो कैसे नाम काम कल काल कराला काल कराला ये जो है कराल काल है तो ये कलियुग का भी वर्णन यहाँ भी कर रहे हैं अंत में उत्तर उत्तरकांड में कलियुग का तो बहुत विस्तार से वर्णन है वहां पर कलियुग में कैसे कैसे लोगों के आचरण होते हैं कैसे बोलते हैं कैसे चलते हैं कैसे रहते हैं कैसे झगड़ा खिसाद करते हैं कैसे स्वार्थी होते हैं कैसे ब्रम पाखंड करते हैं इन सब का वर्णन वहाँ कलियुग का वर्णन उसने उत्तरकांड में किया है तो कहते हैं उसको अगर याद रखें तो कह सकते हैं कि कलियुग बड़ा कराल काल है काल कर समय है इस समय बड़ा सावधान रहना चाहिए सतयुग में तो व्यक्ति चारों तरफ जब अनुकूल परिस्थितियां हो तो कोई सावधान रहने की बात नहीं है वो तो परिस्थिति चारों तरफ तो वातावरण ही व्यक्ति को संभाले हुए है लेकिन कलियुग में जब चारों तरफ से उसकी टांगों की खिंचाई हो रही हो दंगल की तरफ रबड़ रहा हो नीचे गड्ढे की तरफ जा रहा हो उस समय तो व्यक्ति को सावधान होकर भी करना पड़ेगा जैसे सूखी जमीन है तब तो आप दौड़ते चलेगा आप पानी बरस जाए और जब तौना हो जाए तब क्या करेंगे है? फिर उसको संभाल संभाल करके कर के एक कर रखेंगे जमा जमा के रखेंगे तब चलेंगे तो कली तो इसी प्रकार का इस समय तो व्यक्ति बड़ी जल्दी रख सकता है अधोगति उसकी हो सकती पाप कर में हो सकता है लोग बात धक्का मारकर ले भी जाना चाहेंगे कि चलो हम भी तो पास में लगे हुए हैं तुम भी लगो इसी पाप करोगे क्या महिला है उसका नाम काम कह दिया बन जो कामना हो वो सब पूरी करता है कल्प वृक्ष के नीचे जाओ तो वहां छाया भी मिलती है कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के जो मन में इच्छा करो वो इच्छा सही पूरी हो जाओ कहते हैं स्वर्ग में ऐसा कल्प वृक्ष है अगर स्वर्ग में पहुंचो तो वहां आप देखेंगे कि कामधेन भी मिलेगी कल्प भी मिलेगा और उस कल्प के पास जाएंगे तो जो जो आप कामना करोगे वो सब उसकी पूर्ति वहाँ कर लगा तो आपको लगेगा कि हाँ उसमें वहां पर ऐसा एक पेड़ होगा जिसमें एक पना होगा फिर तो उसकी शाखाएं होंगी फिर उसमें पत्ते होंगे उसमें फूल होंगे ये देखो तो अपनी भारतीय संस्कृति में पौराणिक भाषा जो है वो जगह जगह व्यक्तियों को कन्फ्यूजन करती रहती है इसलिए विचार व्यक्तियों को साधना रहना चाहिए जो विचार न कर सकते हो वो ऐसे ही मान लें कि सभी जो सर्व लोग है ऐसी जैसी यहाँ की भूमि है ऐसे वहाँ पर भी एक भूमि है जैसे यहाँ पर बहुत से मनुष्य रहते हैं वैसे वहाँ देवता लोग रहते हैं जैसे यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं ऐसे वहाँ पर भी पेड़ पौधे वगैरह हैं जैसे यहाँ सब मकान है वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ के, के सब मकान जितने हैं सब बहुत सुंदर साफ बढ़िया सबके मकान सबके सब है और वहाँ एयर कंडीशन सब वहाँ जितनी सड़कें हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं गड्ढा एक नहीं है नालियों में कहीं गंदगी नहीं है जितने व्यक्ति हैं सब स्वस्थ हैं सब सुंदर भी हैं तो प्रसन्न भी सब रहते हैं इस प्रकार का स्वर्ग जो है वहाँ पर ये सब जो है सब इसी प्रकार की रचना लेकिन वो सब में सब ही अच्छाइयाँ हैं स्वर्ग में कहीं किसी को कोई दुःख नहीं है कोई झगड़ा के भी नहीं करता एक दूसरे से लड़ता झगड़ता भी नहीं है भैंस मुहासा भी नहीं करता सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं एक दूसरे से ऐसा स्वर्ग है पर खाने पीने के लिए स्वादिष्ट वस्तुएं जितनी चाहो प्राप्त हो जाती इंद्रियों भोगों की सामग्रियां सब जो जो चाहो सब वहां प्राप्त होती इंद्रियों भोग सब प्राप्त हो स्वर्ग में समस्त प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन जो वहाँ पर जो ये कल्प है वो कल्प वृक्ष क्या है कोई वृक्ष नहीं है तुलसीदास ने चुपचाप प्राण में एक जगह आगे चल करके बता दिया है इन सबके नाम गिना दिए हैं कि देखो कल्प क्या कोई वृक्ष है हनुमान जी का कोई बानर है राम नाम का कोई क्या है ऐसे करके जब किसी ने वहां पर धीरे से एक जगह चुपचाप कह दिया है तमाम रामायण भर में हल्ला नहीं होया क्योंकि तो जो लोग इस प्रकार के समझने वाले हैं कि स्वर्ग में एक वृक्ष है तो माने रहो वो हज नहीं है लेकिन जब प्रौढ़ की बुद्धि हो, हो तो समझदार हो और बुद्धि विचार करने में क्षमता आ जाए सत्य गुण आ जाए तो आपको तुलसी राशि तो भंडार जो रूप है वही कल्प वृक्ष है व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है जीवन में इसके बाद भी उसे अपने पुण्य के कर्मानुसार ही प्राप्त होता है जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए उसके फलस्वरूप जो व्यक्ति जो चाहे वो मिल जाए, लेकिन कब तक तक मिलेगा? स्वर्ग में तक तो नहीं, नहीं सकता और अनंत सुख भोग जहाँ समय कर्म समाप्त हुए उसके बाद फिर वहां से चलोग्त हो गए फिर स्वर्ग छोड़ करके फिर आ गए तो ये जो कल्प वृक्ष है इस कल वृक्ष को प्रभाव स्थान में जब समझदार हो गए बुद्धि परिपक हो गई तब तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शुभ कर्म में कर्म ही कल्पवृक्ष है तो जैसे कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और वो हमारे पुण्य कर्मों का है इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वो हो वो महत्वपुणी है जो जितने भी कर्म जितना पुण्य देते हैं नाम जब उससे भी कहीं अधिक तुम्हें प्रदान करने वाला और उसके फलस्वरूप पर व्यक्ति जैसे कि कल वृक्ष से अपने पुण्यों के फलस्वरूप सुखभोगी सामग्री प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार से अपने नाम जब की साधना के द्वारा भी उसे प्राप्त हो सकती है और क्या क्या उससे प्राप्त हो सकता है वो आगे ही बता देंगे पहली बात तो कह देते हैं देखो क्या होता है कि सुमृत समन सकल जग जाला इसका नाम जप करने से सारा संसार जाल भावजाल सब समाप्त हो जाता है ये बात तो पहले भी कई बार कह रहे हैं फिर बता दिया नाम जब क्या करता है भय से व्यक्ति को छुड़ा देता है संसार जाल क्या है हर व्यक्ति ने अपने अज्ञान के कारण से अपनी कल्पना से मेरा तेरा करके राज फैला रखा है जैसे स्वप्न वैसी जागृता अवस्था में जो मन गढ़ तमाम बातें फैला रखी है और उनकी उनकी आसक्तियां बांध रखी है उन आसक्तियों में करके नाना प्रकार के दुख हो रहा है तो ये जो समस्या है नामजद से समाप्त हो जाती सब छूट जाएगा तो एक बात भी कहते हैं से नाम जो चाहे इसीलिए नाम काम करो ये कल वृक्ष है और इसे जो चाहे सब प्राप्त हो जाए तो अप्राप्त हो जाने की बात कौन कौन सी बात है क्या क्या हम चाहे और क्या क्या अपराप्त हो जाएगा तो कहते हैं हित पर लोक लोकमाता कहते ये नाम जो है इस लोक में माता पिता की तरह से है और परलोक में मित्र की तरह से है ये दोनों ही काम करने वाला भगवान राम नाम मैंने लोक में माता पिता किस तरह जैसे माता पिता पिता तरह जैसे बालक की रक्षा करते हैं और उसकी जंतू को उसकी पूजा करते रहते हैं बच्चे को भूख लगी तो माता खिलाती है बच्चे को कोई वस्तु भी हो पिता ला देता है इस प्रकार से जैसे उनकी पूर्ति करते रहते हैं माता पिता उस प्रकार से यह नाम भी करता है नाम के कारण से ऐसा पूर्ण उदय होता है ऐसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आती है कि लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु की जो कामना करता है वो उसे प्राप्त होती है माने नाम जब करने वाले व्यक्ति को इस लोक में भी समृद्धि प्राप्त होती है अभ्युदय प्राप्त होता है के संसार संसारि छोड़ के स्वर्ग लोग जाता है तो वहां पर भी उसकी सद होती नर्क में जाना पड़ता है स्वर्ग की प्राप्त होती है और वहां पर उसे समस्त सुखों की वहां पर भी प्राप्त होती है उसको किसी बात के अभाव नहीं रहता कभी कोई कष्ट उसे पर नहीं होता सब परमात्मा का विशोक होकर हो के आनंद में होकर के सब आवश्यकताओं की उसकी शक्ति पूर्ति नाम के कारण से होती रहती है इसलिए इसको कह दिया ये अभिमत दाता है जो व्यक्ति जो चाहता उस है हैत्पर्य धीरे धीरे स्थल शरीर शुक्र शरीर काल शरीर से छुटकारा करा करके अंत तक परमात्मा तक पहुंचा देता है ब्रह्मलोक तक परमात्मा तक भी पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है इसलिए नाम जब करते रहेंगे तो ये साधना अपनी निरंतर आगे बढ़ती चली और तो जाएगी और परमात्मा तक पहुंच जाएगी मैने अभ्युदय और निश्रेयस ये दो व्यक्तियों की कामनाएं होती है अभ्युदय के मैने धर्म अर्थ और काम ये अभ्युदय कहलाते हैं अभ्युदय मने प्रॉस्पेरिटी हर व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी भी चाहता है और निश्रेयस भी चाहता है निश्च्रेयस के मैने कहीं किसी के अधीन न हो मुक्त हो स्वतंत्र हो सुरक्षित हो प्रसन्न हो सुखी हो ये तो उसका निश्रेयस है तो ये दोनों ही बातें अभ्योदय नाम जब से दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं कालांतर में धीरे धीरे करके चले जाते हैं ऐसा भी कहते हैं कि एक बार नाम जब करने से सब हो हैं। लेकिन एक बार नाम जब करने की सामर्थ्य व्यक्ति तो हो मान जब व्यक्ति जो वो हो पूर्ण वैराग्य के साथ में पूर्ण समर्पण के साथ में कि कोई भी उसमें रिजर्वेशन उसके साथ में न हो पूर्ण समर्पण के साथ में एक बार भी भगवान का नाम ले तो ये के सब फलों से एक बार से ही प्राप्त हो सकते हैं लेकिन इतनी सामर्थ्य व्यक्ति में होती नहीं कि इस प्रकार से नाम जप करे इसलिए वो बार बार नाम जप करता है बहुत दिनों तक नाम जाप करता है तब तो करते करते, करते कारांतर में उसका फल प्राप्त होता है अगर नाम जब का फल किसी व्यक्ति को बहुत दिनों में प्राप्त होता दिखाई दे या बहुत दिनों तक न होता दिखाई दे और उसके बहुत दिनों के बाद दिखाई दे तो उसको समझना चाहिए कि नाम जप करने की जितनी तीव्रता व्यक्ति को होनी चाहिए थी जितनी लगन होनी चाहिए थी वो कमी थी नाम में कोई कमी नहीं वो तो कलियुग में भी नाम अपना प्रभाव पूरा दिखाने वाला है इसलिए नाम के प्रशंसा न करके यही सोचना चाहिए कि देखो एक फल ऐसे हैं जो नाम जपते हैं जो तो इस प्रकार से जपते हैं इतने दिन से जप रहे तो अभी उसका जैसा फल हम चाहते वो दिखने नहीं आता अपनी कमजोरी है अपने ही पापों हुए जो घेरे हुए अपने मन में उतना समर्पण नहीं लाते श्रवधानी उत्पन्न करते तो नहीं कले कर्म न भगती विवेकू अभी कहते हैं देखो कलियु में न कर्म न भक्ति न विवेक राम नाम अवलंबन ये तीनों की बातें हुए बिना दी जो सत्यु में त्रेता में और द्वापर में थी उनको एक साथ पंच में बिना दी कि वो सतयुग प्रेता और द्वापर की साधनाएं कलयुग में एक नहीं हो पाती है व्यक्ति से तो इसलिए कहते हैं नहीं कली करण और ये त्रेता की बात है, रही भगती द्वापर की बात है, विवेक ज्ञान सत्यु की बात है तो ये तीनों साधनाएं जो है तीन साधनाएं तो तीन युगों की तीनों साधनाएं कलियुग में करना बहुत मुश्किल है और भी हैं तो उपचार मात्र होता है खोखला खोखला होता है उसमें कोई बल नहीं काखंड मात्र दिखावटी मात्र जैसे उसका जो गहन तात्पर्य उससे सिद्ध ही नहीं होता जैसे कोई कलियुग में ध्यान करता है तो ध्यान किसे मानता अगर वो परमाशन सिद्धासन के ऊपर सीधा बैठ गया तो बस हो गया ध्यान तो किसी आसन में बैठ जाना ध्यान थोड़ा है लेकिन उसी को ध्यान मांगे ध्यान करेगा तो ऐसा ध्यान होगा कलियुग में बैठेगा आसन थोड़ी तो देर की नींद आ गई और उसके बाद उठे तो क्या करे अब तक तो क्या कर रहे थे तो ये कहेंगे ध्यान कर रहे थे ये नहीं कहेंगे कि अभी तक सो रहे थे तो ये कोई साधना साधना नहीं हुई ऐसा क्यों होता है? नींद क्यों आती ध्यान साधना क्यों नहीं होती है असंबंध कलित का प्रभाव है क्या अपने अंदर जितना शब्द होना चाहिए उतना नहीं जितनी योग्यता क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता लेंगे और उसकी गहनता को तो जानते भी नहीं कि ध्यान कितनी गहन वस्तु तो साधना है कहां तक जब सूक्ष्म साधना कहां तक हमें आगे बढ़ना पड़ता तब ध्यान होता है हम अपने शरीर के स्तर पर ध्यान मांगे <स्थ> ये जो जितने भी ये शब्द हैं बहुत कुछ इसके पैरल्य श्लोक आपको तो भागवत में मिल जाएंगे ये चार युग का बात चार युगों की जैसी तुलसीदास बिल्कुल हु भागवत में भी इसी प्रकार कि ये जो ध्यान जो है वो सतयुग का है और फिर ये कर्म जो है इस प्रकार का ये है यज्ञ त्यागी, यज्ञ भाव से कर्म आदि जो है ये त्रेता में है और द्वापर में जो उपासना है भक्ति है और कलयुग में नामजत है ऐसा ही भागवत में भी है तुलसीदास ने बिल्कुल उसी का कर दिया यथावत वैसे ही दिया वही सब नीचे तक जो जगह जगह भागवत के श्लोक को तुलसीदास ने संग्रह किया और अपने ढंग से उनको भागवत मेंुलसीदास जी ने वहां, वहां को सबसे कलेक्शन करके नाम जब की महिमा को एक जगह कर लिया और यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया इस प्रकार के निकम न भगत विवेकू राम नाम अवलंबन अवलंब अनुसार अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है तो उसके लिए जब दूसरी साधनाएं उसे नहीं बनती हैं तो किस साधना के नाम जब एक ऐसी साधना जिस का सारा रह जाता है उसी नाम जब उसे करना चाहिए और नाम जब करना व्यक्ति एक प्रारंभिक साधना माने एक छोटी साधना माने और उसको भी न करे और उच्च कोट की साधनाएं किए न चुके और जो प्रारंभिक साधना उसको छोटा मान करके न करें तो, तो दोनों तरफ से ग्यारे करेगा क्या <स्याँ> इसलिए उसको तो छोटा ना माने नाम जब के द्वारा तो आखिरकार सब साधनाएं आगे की है वो सब बनने लगेंगे होने लगेगी इसलिए लेने में कौन सी मुश्किल बारी बात और उसको सीखने के लिए उसके लिए करने के लिए न कहीं कहीं पैसे की जरूरत न कहीं समय की जरूरत न कहीं किसी के सहारे की जरूरत कि दूसरा तक क्या अब यज्ञ जैसे कि अग्नि वाले यदि किसी को करने हो यज्ञ कुंड बनाना हो यज्ञ करना हो तो बुलाव पंडितों को सामग्री इकट्ठी करो तमाम इस प्रकार के साधन जरूर पड़े अरे नाम नाम जखने में क्या जी भिलावत में बस तो नाम हो गया जब गया स्मकों से साधन भी जो कहते हैं इसमें भी जरूरत पड़ेगी माला तो कम से कम जरूरत पड़ेगी अरे नभी माला हो तो ग्री माला का उम्मीद भी बदलो वो भी छूट है कई माला तो पास है नहीं कई लोग ऐसे ही लेते कि हम चाहते हैं हम जपे माला नहीं हमारे पास अरे माला नहीं तो माला हमसे ले जाओ जपो तो सही है <laughs> माला नहीं जाएगी तुम्हें माला क्या यहाँ तो नभी माला हो तो अपनी उंगलियों को मिल लो उसमें यहाँ से यहाँ तक बारह में बारह गिन लो और यहाँ से यहाँ तक नौ गिन लो एक माला हो गई बारह बारह को नौ बार गिन लो बारह ले एक सौ आठ हो गई एक सौ की माला पूरी होगी उम्मीद भी नहीं गिन सकते क्या अरे गिनने से मतलब आपको <coughs> और गिनने की भी जरूरत क्यों है इसलिए जरूरत है की कहीं ऐसा न हो कि दो चार बार दस बार हमने बोला और समझ लिया हो गया एक जी उगने लगे है? लगता हो गए एक सौ सौ तो हो गए होंगे एक सौ आठ तो हो गए होंगे अब वे पंद्रह इसलिए माला रहेगी तो बताएगी अंग्रेज है, तो कभी कभी देखो इस प्रकार से ट्रेन करना पड़ता अपने मन को इसलिए माला जो पड़ती माला दोस्त हारा दोस्त था और ज्यादा मन प्रारंभ में नहीं लगता तो भी लगाने की कोशिश करो लगाते लगाते करते करते करते करते तब फिर आदत पड़ जाएगी तो सब चलने लगेगा होने लगेगा मन करने लगेगा तो कहते हैं नहीं कली करम भगत विवेकू राम नाम अवलंबन एक काल नेम कली कपट निधान ये कलियुग क्या है ये तो काल जैसा है जैसे काल कपट का निधान था ऐसे ये कलियुग तो भी कपट का निधान है की तुलना एक जैसी मिलती जुलती है और इधर क्या है कि नाम सुमत समर्थ हनुमान और भगवान का नाम है वो हनुमान जी की तरह जैसे हनुमान जी समर्थ हैं, इस तरह नाम भी समर्थ है जैसे हनुमान जी सुमत है सदगुद्ध वाले हैं ज्ञानमान हैं, इसी प्रकार से नाम भी है वो भी ज्ञानमान है समर्थ भी है दोनों बातें नाम में भी अब काल में तो अब रामायण करो तो आखिर बाद में पता चलता है लंका काटने में देखते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई भगवान राम ने फिर शिशीन दैद को बुलवाया गया शिशीन ने कहा कि जाओ हिमालय पर्वत तक वहाँ से संजीवनी बूटी लाओ तब वो खिलाई जाए इनको हनुमान जी को तब जाए जीवित हो और रात में ही खिला दी जाए तब जीवित हो दिन हो गया तो फिर वो दवा भी काम नहीं करेगी इसलिए बहुत जल्दी जाओ अब हनुमान जल्दी जाकर तो रामा को भी पता लग गया कि मुश्किल में तो हमें इनको लक्ष्मण जी को इस प्रकार से मार पाए बेहोश कर पाए अब उनको वो अगर सवेरात दूसरे दिन तक सवेरे तक कहीं उसके पहले इनको दवा मिल गई तो फिर फिर जीवित हो जाएंगे और तो फिर लड़ाई लड़ो फिर मारो इसलिए कोशिश ये करो दवा ना दवा ना तो दवा ना कि दवा न मिलने पाओ राम दवा न मिलने पाया की वजह से फिर एक काल ने उनका रिश्तेदार था का उसके पास वो दवा गया रवण और को जबरस्ती करके भेजा कहा हनुमान जी जा रहे हैं रास्ते में उनको काल नियम रास्ते में रावण के कहने से बेमन गया वो जान गया था कि देखो इसका रावण का बल तो चल नहीं रहा हारता जा रहा है और आखिरकार इसका भी विनाश हो नहीं है हनुमान से हम बच सकते नहीं है लेकिन रावण ने जबरस्ती करके उसको भेजा तो गया भी वो उसने जाकर के फिर कपट किया हनुमान जी को रोकने के लिए इसलिए कहते हैं कालनेम कल कपट निधान कालनेम ने भी कपट किया तो उसने जाकर एक वहां पर तालाब था उसी के पास ही एक उसने कपट से एक आश्रम बना लिया और वहीं बसने जटा का धारण किए दाढ़ी आदि रखाए हुए आश्रम महात्मा बना सूल डाले हुए डबरू बनाए शंकर जी ऐसा बना बैठा देश बनाए हुए वहां पर आश्रम में बैठ गया हनुमान जी उधर से निकले तो हनुमान जी को प्यास लगी तो हनुमान जी ने उससे देखा कि बड़ा अच्छा है यहाँ पर तो एक महात्मा बैठा हुआ है इससे पानी ले लो पानी पी लो हनुमान जी उसके पास गए उसने कमंडल से पानी देने के लिए कहाँ लो पानी पी लो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे शुक्रिया से हमारे प्यास बड़ी हो जा रही है जरा सही कमंडल पानी समय ज्यादा चाहिए तो उन्होंने कहा कि काला हाथ होते रास्ते में यहाँ पर आराम चलेगा कहाँ पानी पी गए वो तालाब में वहां वो बैठा था उस तालाब के पास जिस तालाब में मगर था मगरी थी एक यक्ष थी पहले यक्षिणी उसको श्राप था इसके कारण से वो मगरी बनी बैठी हुई तो वहां पानी में पड़ी हुई थी तो समझता था तालनेम की जब ये पानी पीने जाएंगे वहां पास तालाब में तो मगर इनको खा जाएगा तो भूखा वहां को तो तो पर कोई जीव जंतु से मिल नहीं रहा इन्हीं को खा जाएगा इन्हीं को खा जाएगा इसलिए ले वहां पर जब हनुमान जी पानी में पहुंचे उसके भीतर घुसे अपना थकान मिटाने के लिए हाथ पर धोए घाए पानी यानी पीने लगे उसमें सब तक, तक मगरी आ गई आगे उसने पकड़नी के हनुमान जी को तो हनुमान तो बड़े समर्थ शक्तिशाली थे तो हनुमान ने उसको पकड़ा और पतर पकड़ उठा करके पटक दिया उसे तो ये पटक दिया तो मगरी मर गई गई जब वो मर गई तो उसमें से शरीर में ऐसे निकली तो वही अक्षण निकली और उसने हनुमान जी को बता दिया कि हनुमान जी सावधान रहना ये जो जो तुम्हारा बैठा हुआ है ये ये काल ने अन्साक्षर है कपटवेष बनाए हुए मुनि बना बैठा हुआ है इसके कहने में आप मत आ जाए ये उसने सब तो बता दिया और कहा कि हमको इस, इस प्रकार के साथ था एक ऋषि का और उससे तुम्हारे कारण से भगवान के भक्तों भक्त तुमने हमको मारा इससे हमारा उद्धार हो गया और अब हम अपने जाते हैं यक्ष लोग को हम अपने जा रहे हैं गंधर्व लोग को जा रहे हैं तुम्हारा इतना सावधान रह अब हनुमान जी पहुंचे उसके पास अब जाएंगे ये कपट रूप धार लिखे अब देखो उसने बता दिया हनुमान जी को मान्य हो गया कि कपट देश बनाए हुए कालनेम बैठा हुआ है तो जैसे ही वहां पर गए अब कालनेम कहने लगा कि देखो मैं सब तीनों काल की बातें जानता हूँ मैं जानता हूँ कि देखो इस समय जो राम रामा के युद्ध लंका में चल रहा है और इस समय लक्ष्मण जी को वहाँ पर जो वो शक्ति लगी है और जो मूर्ख पड़े हुए हैं तुम इस प्रकार से जा रहे हो और इस युद्ध में फिर राम की ही विजय होगी रावण उसमें पराजित हो जाएगा ये सब भविष्यवाणी वहां करने लगा हाँ इस प्रकार तो अब हनुमान जी कहे की देखो ये तो अब है इसको इस प्रकार की बातें हमको चपथ के लिए हमको छलने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है और उसने कहा कि देखो हमने बड़ा ही ज्ञानमान हूँ तुमको चाहिए कि मुझसे दीक्षा ले रहे हाँ? हनुमान जी ने कहने लगे कि देखो हम दीक्षा तो लेंगे तुमसे बाद में लेकिन दीक्षा जब ली जाती है तो उसको दक्षिणा दी जाती है तो दक्षिणा बन ले लो पहले और दीक्षा दे देना बाद में तो दक्षिणा क्या दी हनुमान ने उसको उठा के पटक दिया वो मर गया मर जाओ तो तुम तुम्हारा उद्धार हो गया तो ये तो दक्षिणा तो उन्होंने पहले दी बस इस प्रकार से हनुमान ने उसको कालेनेम को जैसे मारा बस इसी प्रकार से यह कहते कालेनेम का कोई निशाचन न समझो कलयुग ही कालने हैं और ये कपट भी करता है कपट भी करता है करते माने ये कलियुग जिस कामों में और जिस प्रकार के जीवन जीने में हानि ही हानि है और दुख क्लेशे ही दुख है क्लेश ही क्लेश है उसी प्रकार का जीवन जीने के लिए ये प्रेरित करता है और उसी में अच्छाइयां दिखाई देता है उसी में भलाइया दिखाता है उल्टा समय है। तब इस कलियुग से सावधान रह ये कपट कर रहा अपन साधन ये इस प्रकार का छल छंद काखंड का जीवन जीना पाचरण का जीवन जीना लोगों से झगड़ा फसाद करते हुए जीवन जीना वैर भाव रखना अपना स्वार्थ करना इस प्रकार का जो जीवन जीना ये कलियुग सिखा रहा है इसकी बातों में मत आना नाम जप ये तुमको ठीक ठिकाने अपने स्थान पर रखे, नहीं तो इसके कलियुग के कपट में पड़ जाओ इसलिए कहते हैं काले नेम के समान तो ये कलियुग है और नाम के समान हनुमान बस नाम में इतनी शक्ति है कि इस कलियुग के इन पाखंडों से कपट से व्यक्ति बच सकता है उससे उसका छुटकारा हो सकता है सदबुद्ध आ सकती है बल भी प्राप्त हो सकता है कलयुग है तो बना रहे लेकिन व्यक्ति तो उसके प्रभाव में नहीं आएगा और बच निकलेगा अपना समय निकाल करके निकल जाएगा परमात्मा के पद पर अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ परमात्मा के पास पहुंच जाए एक बात और अंत में कहते हैं कि राम नाम के शरीर एक उदाहरण देते हैं ऐसा भी समझ सकते हो कि राम नाम जो है वो हो नरसिंह भगवान की तरह से है के कश्यप कलिकाल और कलियुग जो की है वो हो ऋणा कश्यप समान और जासक जन प्रहलाद जिमी और जो नाम का जब करने वाले हैं वो भक्त प्रहरा की तरह से है काली और ये नाम है के माने देवताओं को शालिंग करने वाला पीड़ा पहुंचाने वाला जैसे हिरणा कश्यप था उसको नरसिंह भगवान ने मार दिया किसी प्रकार से कलिकाल को मारने के लिए इसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम समर्थ है अब यहाँ तीन बातें होगी एक तो हो गया हिरणा कश्यप दूसरा हो गए नरसिंह, तीसरे हो गए पहला भगवान के भक्त अब हृणा कश्यप की कहानी आप जानते हो बार बार उसको बताने की क्या जरूरत एक बार बता दूं वैसे हृणा कश्यप को हृणा कश्यप क्यों कहते हैं हिरण्य के माने है सोना सोना गोल्ड और कश्यप के माने क्या है कश्यप के माने है पलंग चारपाई पलंग जो सोने के पलंग के ऊपर सोता है वो हिरण कचक सोने के पलंग के माने ये नहीं कि जो सोने के पलंग जिसने बनवा लिया सो गया तो हो गया हिरण कथक सोने के पलंग के माने है जिसके जीवन का आधार एक मात्र धन संपत्ति है उसी पर आश्रित रहने वाला है उसी तो सब को सब कुछ समझता है के अति कहीं कोई तो उमूली जीवन का नहीं जीवन जो है धन के ऊपर आश्रित है धन ही सब कुछ कर सकता है जिसके पास धन है वही सब कुछ है उस इस प्रकार की धारणा रखने वाला है बस ऐसी जो बुद्धि है वो हिरणा का और ये भी आप जानते हो कि कलियुग का बात कहां है ये भागवत की कथा सुनो तो वहां से मालूम हो जाएगी जब राजा परीक्षित कलियुग का सामना पड़ा तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि तो हमारे राज्य से भाग जाओ तुम तो नहीं रह सकते तो कलियुगो ने कहा कि नहीं वो तो कली धर्म है और समय का जो चक्र चलता है चलता ही है हमें तो रहने ही आपके राज्य में ये बात हो सकती है कि सर्वतम न रहे हैं हम कहीं रहने के लिए छोबी छोबी जगह हमें बता दीजिए वही बने रहेंगे थोड़ी तो जगह बता दिए उन्होंने तो बने रहो जहाँ कूड़ा करकट भवन बने रहो जहाँ चोर है वहाँ बने रहो जहाँ ये जुआ खेला जाता है वहां बने रहो जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहां बने रहो तो कलियुग ने कहा गंदगी संगी जगह में बता दी रहने के लिए आपने बता दी चलो वहां पर भी रहेंगे तो ये सब जगह में कलयुग सब जगह रहता है जहाँ जुआर खाने वहाँ कलयुग रहता है जहाँ वैश्यालय वहाँ कलयुग रहता है जहां पर की गंदगी नाली गंदा स्थान पर हुए वहां पर भी कलयुग रहता है ये तरह का ही रहता है ये तो परीक्षक ने तो कही दिया था लेकिन जब उसने कहा कि हमको तो गंदी संदी जगह बता दी कुछ अच्छी जगह बता दो तब उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अच्छी जगह बता देते हैं तुम जाओ स्वर्ण में दास सोने में कलियुग हाँ कम से कम एक जगह है कभी कभी रेट्रीट के लिए कम सोने में चले जाएंगे नहीं तो कहां तक गर्जा में पड़े कहा कलियुग जो है कहां रहता है आप पता लगाओ तो देखो ये सब स्थान उसके बता दिए भागवत का ने कि इन स्थानों में, में, में रहता है स्वर्ण में भी रहता है स्वर्ण के माने ये है कि स्वर्ण कोई स्वर्ण के उसमें मैटल में नहीं रहता जिन लोगों को स्वर्ण की बुद्धि उसी को मूल्य बुद्धि है उनकी बुद्धि में रहता है कलियुग उन्हीं के ऊपर प्रभाव जो मानते हैं कि एकमात्र पैसा ही जीवन का आधार है और उस पैसे से जीवन चलता है और बिना पैसे के मतलब कैसे लेगा बिना पैसे कैसे होगा और सब जगह देखते पैसे से होता है और सभी जगह पैसे उन्हीं की इज्जत होती है इस प्रकार की जिंदगी की बुद्धि भटक रही है मनुष्य उसमें कलियुग आकर के बैठा होगा और जब कलियुग आ जाएगा तो क्या होगा बुद्धि बस कपट निधान वो रूटी पाठ आ तो जाएगा बुद्धि जो अशुभ कार्यक्रम को शुभ बताएगा जो शुभ उनको अशुभ बता देगा जिस जिस प्रकार के जीवन जीने में व्यक्ति का अहित है जैसे काम करोद लोग आदि व्यक्ति का जीवन जीने में आहित है दुख है उसी को कल्याणकारी बताएगा वो पूर्ण तो करनी ही पड़ेगा कामना तो करनी पड़ेगी उसको धैर्य कर नहीं पड़ेगा अपना स्वाप सिद्ध कर पड़ेगा ऐसे करके वो पूर्णा पाठ पढ़ाएगा फिर वो बुद्धि को बैठाएगा ये उसका सबका तपट है तो जीवन की विपरीत दिशा क्यों बन जाती है किस प्रकार से होती है ये सब विचार होता है ये तो लोग महात्मा लोग करते क्या रहे ये सारा जीवन इसी में लगाते रहे इन सब घूमते तो रहे, तो रहे पता लगाते रहे घूम घूम करके सब रहते रहे समझो तो की कमक कश्यप का समान है हृणा कश्यप का समान है ये सब प्रतीक है मानो तुलसीदास के अनुसार जो ये सब प्रतीक है हृणा कश्यप है वो प्रतीक कलिकाल का ही है और भगवान जो है नरसिंह भगवान है वो भी प्रतीक है राम नाम के नाम नाम जपो तो नरसिंह भगवान ने जैसे कि उसको मार दिया प्रेरणा कशक को मार दिया इसी प्रकार ये नाम भी कलियुग का विध्वंस कर देगा और व्यक्ति को शांति प्रदान करेगा जैसे कि प्रहलाद को शांति प्राप्त हुई विश्राम प्राप्त हुई ऐसे भक्तों को भी राम नाम जपने वालों को भी कलयुग में भी उनको शांति प्राप्त हो जाएगी सम्मान प्राप्त हो जाएगा जीवन का जो सही रूप है वो प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है वहां तक ये नाम पहुंचा देगा इसलिए नाम जप करना चाहिए इस प्रकार से सत्ताईसवीं दोहे पर आकर के राम नाम की महिमा अब यहाँ पूरी होती एक संख्या और रह गई है वो कल रह जाएगी बाकी समापन यहाँ हो गया नौ दोहों में राम नाम की महिमा का तुलसीदास जी ने वर्णन किया और तुलसीदास जी जब बहुत बहा चढ़ा बात कहना चाहते हैं तो नौ संख्या तक पहुंचा जब कहीं कोई लिस्ट देनी होती है पूरी करनी होती है लिस्ट को तो नौ संख्या तक अगर बोल दो तो समझो कि तुलसीदास ने पूरी ताकत लगा दिया नौ दोहनों तक राम नाम की महिमा सुना दी तो तुलसीदास ने जहां तक बल था वहां तक लगा दी नौ दोनों तक नौ की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है संख्या की शारद यहाँ उनसे पूछ लो नौ की संख्या कभी घटती नहीं चाहे नौ को एक नौ नौ अठारह बोलो चाहे नौ सत्ताईस बोलो चाइना चौके 36 बोलर नौ से नौ रहेंगे